श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिरानबे अट्ठाईस सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी के दिन राम के घर पर श्री राम कृष्ण आज रविवार महाअष्टमी है अट्ठाईस सितंबर अठारह सौ चौरासी श्री राम कृष्ण देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं अधर के यहाँ शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है श्री राम कृष्ण का तीनों दिन न्योता है अजहर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं विजय केदार राम सुरेंद्र चुनीलाल नरेंद्र निरंजन नारायण हरीश बाबूराम मास्टर आदि बहुत भक्त साथ में हैं बलराम और राखाल अभी वृंदावन में हैं श्री रामकृष्ण विजय और केदार को देखकर कर आज अच्छा मेल है दोनों एक ही भाव के भावुक हैं विजय से क्यों जी शिवनाथ की क्या खबर है क्या तुमने विजय जी हाँ उन्होंने सुना है मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई परंतु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है श्री राम कृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए परंतु मुलाकात नहीं हुई बाद में विजय ने खबर भेजी थी परंतु शिवनाथ को काम से फुर्सत नहीं मिली इसलिए आज भी नहीं मिल सके श्रीराम कृष्ण विजय आदि से मन में चार वासनाएँ उठी है बैगन की रसदार तरकारी खाऊंगा, शिवनाथ से मिलूंगा, हरिमाम की माला लाकर भक्तगण जप करें मैं देखूंगा और आठ आने का कारण शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा मैं देखकर प्रणाम करूंगा। नरेंद्र सामने बैठे हुए थे उनकी उम्र बाईस तेईस की होगी ये बातें कहते कहते श्री राम कृष्ण की नरेंद्र पर दृष्टि पड़ी श्री राम कृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए नरेंद्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है आँखों की पलक नहीं गिर रही है बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा है श्री राम कृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं भावस्थ होकर नाम जप कर रहे हैं कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहूँ नहीं आज तो कारणानंददाय है कारणानंद मयी सारे गमा पध नी, नी में रहना अच्छा नहीं बड़ी देर तक रहा नहीं जाता एक स्वर नीचे रहूँगा स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण महाकारण में जाने पर चुप है वहाँ बातचीत नहीं हो सकती ईश्वर कोटी महाकारण में पहुँच कर लौट सकते हैं वे ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे भी आ सकते हैं अवतार आदि ईश्वर कोटी हैं वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल भी फिर सकते हैं अनुलोम और विलोम सात मंजिला मकान है किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है और जो राजा का लड़का है उसका तो वह अपना ही मकान है वह सातों मंजिल पर घूम फिर सकता है एक एक तरह के अनार हैं एक ख़ास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फूलझड़ियां होती हैं फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं फिर और किसी तरह के फूल मानो फूलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता एक तरह के अनार और हैं आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह भूस से फूट जाते हैं उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह लौटकर खबर नहीं देता जीव कोटि के जो हैं बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है परंतु समाधि के बाद ना वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं एक है नित्य सिद्ध की तरह वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं संसार की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती वेदों में होमा पक्षी की कथा है यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है वही वह अंडे भी देती है इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है गिरते गिरते अंडा फूट जाता है तब बच्चा गिरता रहता है बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है गिरते ही गिरते उसकी आँखें भी खुल जाती है जब मिट्टी के समीप पहुँच जाता है तब उसे ज्ञान होता है तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जाएगी तब वह चीख मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है मिट्टी से मृत्यु होती होगी इसीलिए मिट्टी देख भय हुआ है अब अपनी माँ को चाहता है माँ उस ऊंचे आकाश में है उसी ओर बेतहासा उड़ने लगता है फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती अवतारों के साथ जो आते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं विजय से तुम लोगों को दोनों ही है योग भी है और भोग भी जनक राजा को योग भी था और भोग भी था इसीलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते हैं राजा और ऋषि दोनों ही नारद देवर्सिंह हैं और सुखदेव ब्रह्मर्षि सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं सुखदेव ज्ञानी नहीं पुंजीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं ज्ञानी किसे कहते हैं जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है सुखदेव ज्ञान की मूर्ति हैं अर्थात ज्ञान की जमाई हुई राशि है यह ऐसे ही हुआ है साधना करके नहीं बातें कहते हुए श्री राम कृष्ण की साधारण दशा हो गई है अब भक्तों से बातचीत कर सकेंगे केदार से उन्होंने संगीत गाने के लिए कहा केदार गा रहे हैं उन्होंने कई गाने गाए एक का भाव नीचे दिया जाता है देह में गौरांग के प्रेम की तरंगें लग रही हैं उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है यह ब्रह्मांड तलातल को पहुँच जाता है जिम में आता है डूब कर नीचे बैठा रहूं, परंतु वहाँ भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता वह निकल जाता है ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़कर खींच ले जाए गाना हो जाने पर श्री राम कृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्रीत केशवसेन के भतीजे नंदलाल वहाँ मौजूद थे वह अपने दो एक ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण विजय आदि भक्तों से कारण शराब की बोतल एक आदमी ले आया था मैंने छूने गया पर मुझसे छुई न गई विजय आह श्री राम कृष्ण सहजानंद के होने पर यूँ ही नशा हो जाता है शराब पीनी नहीं पड़ती माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है ठीक उतना जितना पाँच बोतल शराब पीने से होता है इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता नरेंद्र खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है श्री राम यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं गीता के मत में ज्ञानी खुद नहीं खाता वह कुंडलनी को आहुति देता है यह बात भक्त के लिए नहीं है मेरी इस समय की अवस्था यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो मैं नहीं खा सकता पहले ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दों के जलने की जो बू आती थी उसे मैं नाक से खींच लेता था वह बड़ी मीठी लगती थी पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता और सचमुच नहीं खा सकता यद्यपि कभी कभी खा भी लेता हूँ केशव सैन ने जहाँ मुझे नववृंदावन नाटक दिखाने ले गए थे पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए ना मालूम धोबी ले आया था या नहीं सब हंसते हैं मैंने खूब खाया राखाल ने कहा जरा और खाओ नरेंद्र से तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है तुम इधर भी और उधर भी हो इस समय तुम सब खा सकते हो भक्तों से सूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वह धन्य है और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामणी और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिक्कार है मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं। बचपन की बात है लोहार कहते थे ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने खैर मैंने खाया परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी सब हंसते हैं गोविंद राय के पास मैंने अल्लाह मंत्र लिया कोठी में प्याज डालकर भात पकाया गया मणिमल्लिक के बगीचे में मैंने तरकारी खाई परंतु उससे एक तरह की घृणा हो गई मैं देश कांवरपुकुर गया तब रामलाल का बाप डरा उसने सोचा कि यह तो इधर उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है कहीं ऐसा ना हो कि जाति से चुत कर दिया जाऊँ इसीलिए मैं अधिक दिन वहाँ न रह सका वहाँ से चला आया वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो इनसे अनाचार होता है तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है मेरी कैसी कैसी अवस्थाएं बीत गई है मुख आकाश और पाताल तक फैलता था और तब मैं माँ कहता था मानो मां को पकड़े लिए आ रहा हूँ जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर कर खींचना एक गाने में है अब की बार अ काली तुम्हें ही मैं खा जाऊंगा, तारा गंड योग में मेरा जन्म हुआ है इस योग में पैदा होने पर बच्चा अपनी माँ को खा जाता है अब की बार माँ या तो तुम ही मुझे खा जाओगी या मैं ही तुम्हें खाऊंगा। दो में से एक तो होगा ही मैं हाथों में पैरों में सर्वांग में कालिक पोत लूँगा जब यमराज आकर मुझे बाँगने लगेंगे तब वही कालिख उसके मुँह में लगाऊँगा मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊँगा परंतु माँ यह समझ ले कि खाकर भी मैं तुझे उद्रस्त न करूँगा हृदय पद में तुझे बैठा लूँगा और तब अपनी मौज से तेरी पूजा करूँगा अगर यह कहो कि काली को खा जाओगे तो फिर काल के हाथ से कैसे बचोगे तो कहना यह है कि मैं काली कह कर काल से पिंड छुड़ाऊँगा मैं उसे अच्छी तरह जना दूँगा कि रामप्रसाद काली का बेटा है उससे या तो मंत्र की सिद्धि ही होगी या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा पागल की अवस्था हो गई थी यह व्याकुलता है नरेंद्र गा रहे हैं माँ मुझे पागल कर दे ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं गाना सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरोपित करके श्री राम कृष्ण आगमनी देवी के आगमन के समय का संगीत जो बंगाल में गाया जाता है गा रहे हैं गाने के बाद श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं आज महाअष्टमी है ना, माँ आई हुई है इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है श्री राम कृष्ण गा रहे हैं सखीरी जिसके लिए मैं पागल हो गई उसे अभी कहाँ पाया श्री राम कृष्ण गा रहे हैं एक एकाएक हरिबोल हरिवोल कहकर विजय खड़े हो गए श्री राम कृष्ण भी भावन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण विजय नरेंद्र तथा दूसरे भक्तों ने आसन ग्रहण किया सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर लगी हुई है संध्या होने में अभी कुछ देर है श्री राम कृष्ण भक्तों से बातचीत कर रहे हैं उनसे कुशल पूछ प्रश्न पूछ रहे हैं केदार बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर बहुत ही मृदु तथा मधुर शब्दों में श्री राम कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं पास हैं नरेंद्र चूनी, सुरेंद्र राम मास्टर और हरीश केदार श्री राम कृष्ण से पूर्वक सिर का चक्कर खाना किस तरह अच्छा होगा श्री राम कृष्ण ने ऐसा होता है मुझे भी हुआ था थोड़ा थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगा मालिश कर लिया कीजिए सुना है इस तरह ये बीमारी अच्छी हो जाती है केदार जो आ गया श्री राम कृष्ण चुनी से क्यों जी तुम सब कैसे हो चुनी जी इस समय तो सब कुशल है वृंदावन में बलराम बाबू और राखाल अच्छी तरह हैं श्री राम कृष्ण तुमने इतनी मिठाई क्यों भेज दी चुनी जी वृंदावन से आ रहा हूँ चुनी लाल बलराम के साथ वृंदाबन गए हुए थे और कई महीने तक वहीं ठहरे थे छुट्टी पूरी हो रही है इसलिए अब कलकत्ता लौट आए हैं श्री राम कृष्ण हरीश से तू दो एक दिन बाद जाना अभी बीमारी की हालत है जाने पर वहां फिर बीमार पड़ जाएगा नारायण से सने बैठ आ मेरे पास आकर बैठ कल जाना और वही खाना भी मास्टर की ओर इशारा करके इनके साथ जाना मास्टर से क्यों जी मास्टर की इच्छा थी ने उसी दिन श्री राम कृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर जाए अतएव वे सोचने लगे सुरेंद्र बड़ी देर तक थे बीच में एक बार घर गए थे घर से लौटकर कर श्री राम कृष्ण के पास खड़े हुए सुरेंद्र कारण शराब पीते हैं पहले नवम पहले नंबर बहुत बढ़ा चढ़ा था सुरेंद्र की हालत देखकर कर श्री राम कृष्ण को चिंता हो गई थी बिल्कुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा उन्होंने उन्होंने कहा सुरेंद्र देखो जो पीना श्रीदेवी को निवेदन करके पीना और उतना ही जिससे न पैर लड़खड़ाए और न सिर घूमे उनके चिंता करते करते फिर तुम्हें पीना बिल्कुल ही अच्छा न लगेगा वे स्वयं कारणानंदमयी हैं उन्हें पा लेने पर सहजानंद होता है सुरेंद्र पास खड़े हैं श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा तुमने कारण पार किया है यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए शाम हो गई कुछ बहिरमुख होकर श्री राम कृष्ण माता का नाम लेकर आनंदपूर्वक गाने लगे बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं स्वर करके कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि मैं, हरि बोल हरि हरि, हरि, हरी बोल फिर कहने लगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अब प्रार्थना कर रहे हैं राम, हे राम मैं भजनहीन हूँ साधनहीन हूँ ज्ञानहीन हूँ भक्तिन हूँ क्रियाहीन हूँ राम शरणागत हूँ मैं देह सुख नहीं चाहता अष्ट सिद्धि तो क्या सत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता मैं शरणागत हूँ शरणागत बस वही करो जिससे तुम्हारे पार पद्मों में शुद्धा भक्ति हो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध न हो राम मैं शरणागत हूँ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 श्री राम कृष्ण राम से साह्य ऊपर रहने की अपेक्षा क्या नीचे रहना अच्छा नहीं नीचे जमीन में ही पानी ठहरता है ऊंची जमीन से पानी बह जाता है राम हंसते हुए जी हाँ छत पर पत्तलें पड़ चुकी है श्री राम कृष्ण और भक्तों को लेकर राम ऊपर गए और उन्हें आनंद से भोजन कराया उत्सव हो जाने पर श्री राम निरंजन मास्टर आदि भक्तों को साथ लेकर अधर के यहाँ गए वहाँ माँ आई हुई है आज महाअष्टमी है अधर की विशेष प्रार्थना है कि राम कृष्ण उपस्थित रहें जिससे उनकी पूजा सार्थक हो जाए